यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय रावण और विभीषण के संदर्भ में बड़े महत्व के तत्व और सत्य सामने आते हैं इसका सूत्र वही है रावण का सिर कट जाता है रावण की भुजा कट जाती है किंतु रावण का सिर और रावण की भुजा फिर से निकल आते हैं यह तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सत्य है जो बुराइयों से नहीं लड़ रहे हैं उनकी बात जाने दीजिए पर जो बुराइयों से लड़ रहे हैं वे विचार कर सकते हैं रावण का सिर कट जाने का क्या तात्पर्य है सिर ही तो बुद्धि का केंद्र है व्यक्ति जो समझता है वह तो बुद्धि के द्वारा ही समझता है इसका अर्थ है कि जब भी किसी बात को सुनकर हम समझते हैं कि यह तो बिल्कुल ठीक है यह तो पाप है यह तो बुराई है यह तो यही लगता है कि सचमुच इस बुराई को मिटना ही चाहिए इसी को जो कह लीजिए आप नित्य सत्संग में शायद यह अनुभव करते होंगे जब सुनते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि वाह कितनी बढ़िया बात है पर जो ही कथा से बाहर निकले कि रावण का सिर तो ज्यों का त्यों अपने स्थान पर है जितना सुना था वह तो ठीक था पर फिर से जहाँ के तहा हो गए इसका अर्थ यह है कि बुद्धि से समझकर भी वही बातें बार बार फिर लौट कर आती है भुजाओं के कट जाने का तात्पर्य है कि आप जो सत्कर्म करते हैं पुण्य करते हैं जो धर्म करते हैं उसमें तो आपके हाथ की मुख्य भूमिका है आप पूजा करेंगे जप करेंगे दान सेवा करेंगे उसका तो मुख्य केंद्र हाथ ही है वहाँ पर भी वही संकेत है हम कर्म के द्वारा अच्छा आचरण करते हुए भी उसे स्थायी नहीं रख पाते जिन हाथों से हम सत्कर्म करते हैं उन्हीं हाथों से दुष्कर्म भी करने लग जाते हैं। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है यही समाधान मानो त्रिजटा के द्वारा दिया गया त्रिजता कहती है आवश्यकता है रावण के हृदय पर प्रहार करने की आश्चर्य होता है किशोरी जी को कि प्रभु के पास तो बाणों की कोई कमी नहीं है क्यों नहीं वे एक बाण रावण के हृदय पर चलाकर रावण का संहार कर देते पर आप पढ़िए जो बात कही गई त्रिटा कहती है कह त्रिजा सुनुराज कुमारी उर सर लागत मर सुरारी भगवान उसके हृदय पर एक बाण मारकर उसका वध क्यों नहीं कर देते बोली प्रभुताते ही यही के हृदय बसति बेही इसका अभिप्राय है कि रावण के हृदय में निरंतर श्री सीता जी की स्मृति बनी हुई है वह एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता उसमें इतनी एकाग्रता है कि क्षण भर के लिए भी श्री सीता जी का चिंतन और ध्यान कभी टूटता ही नहीं रावण सीता जी का चिंतन तो करता है इतना एकाग्र है पर रावण को हम भक्त नहीं मानते रावण भक्त नहीं था रावण को भक्त मानने की भूल नहीं करनी चाहिए रावण तो वस्तुतः रामत्रित मानस में उन दुर्गुणों का प्रतीक है जो हमारे जीवन को संतुष्ट किए हुए हैं बुराइयों से जोड़े हुए हैं रावण इतना एकाग्र है इसको भी जरा विचार करके देखिए सच पूछिए तो जितने भोगवादी होते हैं जितने शरीरवादी होते हैं वे बहुत एकाग्र होते ही हैं बल्कि किसी ने भगवान राम के विषय में कहा कि भगवान राम की सेवा करनी चाहिए जैसे लक्ष्मण जी करते हैं तो सुनने वाले ने कहा कि कहाँ लक्ष्मण और कहाँ हम हम उनके समान सेवा कैसे कर सकेंगे तब गोस्वामी जी ने कहा कौन कहता है कि लक्ष्मण जी आपसे बड़े सेवक हैं लक्ष्मण जी बिल्कुल आपकी और हमारी ही तरह थे उन्होंने उपमा कौन सी दी से वहीं लखन सिय रघु बे लक्ष्मण जी श्री राम और सीता जी की सेवा करते हैं कैसे में अविवे कहीं पुरुष शरीर ही जितनी तन्मयता से हम और आप शरीर की सेवा करते हैं उससे अधिक लक्ष्मण जी थोड़े ही करते हैं हम लोग कहीं भी लक्ष्मण जी से कम नहीं हैं केवल लक्ष्य का अंतर है हम लोगों का लक्ष्य शरीर है और उनका लक्ष्य श्री राम है क्या हम लोगों का प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्रियाकलाप शरीर को लेकर नहीं है क्या हम शरीर की ही चिंता में नहीं डूबे हुए हैं क्या शरीर को ही सुखी बनाने का प्रयास नहीं करते हैं दिन रात प्रतिक्षण हम शरीर की सेवा करते हैं शरीर की पूजा करते हैं इस तरह से कहें तो रावण की जो एकाग्रता है वह किसी भी योगी से कम नहीं है पर अंतर इतना ही है कि रावण ध्यान करता है सीता जी का पर सीता जी को क्या मान कर करता है फिर वही बात उसकी योग की दृष्टि भोग पर है इसका अभिप्राय है कि जब वह यह कहता है कि तुम मेरी ओर दृष्टि डालो और वह चाहता है कि वह उसके रनिवास में रहे और उसकी पत्नी बनकर रहे इस पतित दृष्टि से जब वह श्री सीता जी को देखता है तो मानो उसका अभिप्राय यह है कि रावण की सारी एकाग्रता का लक्ष्य भोग है वह उस महाशक्ति को भोग्य की दृष्टि से देखता है भोग ही उसका लक्ष्य है वह अपने आप को भोगता के रूप में देखता है इसका अभिप्राय यह है कि हमारी सारी क्षमताएं भोगों को पाने के लिए है हम कितना भी एकाग्र क्यों न हो जाए अंत में उसका परिणाम विनाशकारी ही होगा योग के द्वारा हम भोग को लक्ष्य बना ले तब तो निश्चित रूप से विनाश अवश्य है यही रावण की समस्या है और रावण की ही नहीं संसार में अगर हम गहराई से झांक कर देखें तो हमारे आपकी सबकी समस्या है हम भोगों में कितना एकाग्र हो जाते हैं कितनी एकाग्रता आती है भोजन करते समय संसार में सांसारिक वस्तुओं का रस लेते समय हमारा मन इनमें अत्यंत एकाग्र हो जाता है किसी ने आकर किसी महात्मा से कभी नहीं पूछा होगा कि भोजन में मेरा मन कैसे लगे पत्नी की याद में कैसे मेरा मन एकाग्र हो किस माला से हम पत्नी के नाम का जप करें किसी ने किसी से क्या कभी पूछा है वह तो बिना प्रयास के निरंतर चलते रहता है गोस्वामी जी ने भगवान राम से यही कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्रिय लगें कैसे प्रिय लगें राम कबह जैसे नीर नीरमीन को जो सुभा प्रिय लागत नागर नागर नवीन को जैसे मछली को जल प्रिय है भगवान ने कहा यह तो बड़ी ऊंची उपमा दे दी तुमने और तब उन्होंने कितनी सांसारिक उपमा दी जैसे एक नवयुवक को नौ नवपरिणीता युवती का आकर्षण जितना प्रिय प्रतीत होता है उसे देखता है चिंतन करता है हे प्रभु कब मेरी दशा ऐसी होगी कि मैं उस प्रकार आपका चिंतन करूँगा इसका अभिप्राय है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति योगी तो है ही क्योंकि संसार के विषयों में जो रस मिलता है वह एकाग्रता से ही मिलता है पर प्रश्न यह है कि उस एकाग्रता का प्रयोग हम उन वस्तुओं के लिए कर रहे हैं जो सहज भाव से मिल रहा है उसके लिए कोई अभ्यास और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है यही बात गोस्वामी जी रामायण के अंत में भी दोहराते हैं काम ही लोभी प्रिय जय लोग महात्माओं से आकर पूछते हैं कि महाराज बताइए कितनी संख्या में जप करने पर कल्याण होगा किन्हीं संतों ने अपने अनुभव से लिख दिया कि दो करोड़ दस लाख जप कर ले तो भगवान का साक्षात्कार होता है अंक का आंकड़ा सुनते ही लोग घबरा जाते हैं महाराज इतना जप दो करोड़ दस लाख किसी से पूछ दीजिए कि अगर आपको दस करोड़ रुपए मिल जाए तो वे कहेंगे दस क्या पचास करोड़ मिल जाए तो भी कम है लोभ के संदर्भ में हमें अंकों की बड़ी संख्या आतंकित नहीं करती पर भगवान के नाम जप की संख्या सुनकर हम आतंकित हो जाते हैं दिन में दस हज़ार जब कर लिया आपको बड़ी बात लगती है और दस लाख रुपया एक दिन में मिल गया तो ऐसे ही उद्योगपति हैं या लोभी व्यक्ति हैं क्या उन्हें लगता है कि यह बहुत बड़ी संख्या है सभी लोगों में यही भाव है हम सब लोग केवल संसार के विषयों का ही सेवन करते हैं और उसी का परिणाम हमारे जीवन में दुख के रूप में आता है सूत्र तो वही है रावण तो एकाग्र है महान एकाग्र है पर बस रावण का वही दुर्भाग्य है जो हम सब का दुर्भाग्य है वह क्या है रावण जब श्री सीता जी का चिंतन करता है तो देखता है यह सीता जी है और इन्हें पाना है इन पर अधिकार करना है इनको भोग्य बनाना है त्रिजटा ने बताया कि भगवान राम की समस्या यह है वे देखते हैं कि रावण के हृदय में आपका इतना प्रगाढ़ चिंतन है और साथ साथ आप किसका चिंतन कर रहे हैं श्री सीता जी निरंतर श्री राम के चिंतन में डूबी हुई हैं यही एक मूल सूत्र है जिसे समझना है जिस समय श्री भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे थे और उधर महर्षि भरद्वाज ने उनके स्वागत में संसार के दिव्य से दिव्य भोग अपनी सिद्धि के द्वारा उपस्थित कर दिए तो अयोध्यावासी चकित हो गए किंतु श्री भरत जी ने उन विषयों को देखा ही नहीं वे रात्रि में उसके बीच में रहे पर रात्रि में उनका चिंतन क्या था जब उन्होंने देखा सूरे सूरे सूरे तरु सबहिक लखी अभिला सची के तो अन्य लोगों को लगा कितने भोग प्राप्त हैं तो इन्हें हमें भोगना चाहिए किंतु श्री भरत जी ने उन भोगों को कैसे देखा तुलसीदास जी ने लिखा मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका का संकेत आया वे सोचने लगे कि ये भोग कहाँ से आ गए तब उनके ध्यान में आया कि यह तो महर्षि भरद्वाज की तपस्या का परिणाम है तब वे सोचने लगे कि अगर ये भोग इतने प्रिय होते तो वे भी इसे भोगते पर इतने भोगों को प्रकट करने की सामर्थ्य होते हुए भी वे तपस्या में डूबे हुए हैं इसका अर्थ है कि महत्व तप का है भोग का नहीं बस दृष्टि की ही तो बात है इसका अभिप्राय है वे समझ गए कि इतनी सामर्थ्य होते हुए भी भोगों को भोगते क्यों नहीं वह छोटी लोक कथा आपने सुनी होगी जिसमें कोई दरिद्र आत्महत्या करने जा रहा था सनातन गोस्वामी ने कहा तुम क्यों आत्महत्या कर रहे हो उसने कहा महाराज मैं परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगा इसे सुनकर सनातन गोस्वामी जी ने कहा नहीं तुम्हारी दरिद्रता के निवारण के लिए मेरे पास उपाय है मेरे साथ आश्रम चलो उसे गोस्वामी जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस शरीर में केवल एक लंगूठी लगी हुई है ऊपर से देखें तो बड़े दरिद्र से लग रहे हैं पर कहते हैं कि मेरे पास पारस पत्थर है वह पारस पत्थर तुम्हें दूंगा तुम लोहे से छुलाकर उसे सोना बना लेना तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी वे उसे आश्रम लेकर गए लगता तो नहीं था कि उनके पास पारस पत्थर होगा पर कह रहे हैं तो देख लें आश्रम पहुंचकर जब सनातन गोस्वामी जी से उसने पूछा कि महाराज पारस कहां है तो दिखाई पड़ा कि आश्रम की सफाई कर जहां पर शिष्यों ने कूड़ा फेंक दिया था उसी कूड़े में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था गोस्वामी जी बोले उस कूड़े में पारस पड़ा हुआ है उसने सिर पीट लिया कहा मैं किसके चक्कर में पड़ गया पारस इनके पास और वह भी कूड़ा में पड़ा हुआ कैसी भी चित्र बात ये कर रहे हैं पर हंसकर सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि भाई तुम्हें संदेह है तो परीक्षा करके देख लो तो उसने एक लोहे का किल लिया पारस से छुलाया और वह सोना हो गया वह आनंद में उन्मत्त हो लगा मिल गया पारस मिल गया जब वह पारस लेकर लौटने लगा तो अचानक उसके भीतर विचार का उदय हुआ कि अरे जिस पारस को पाकर संसार का कोई भी व्यक्ति धनी हो सकता है सब कुछ पा सकता है उस पारस को उसने कूड़े में फेंक रखा है उसने क्या पाया होगा जिसको पाने के बाद पारस भी उसे कूड़ा लग रहा हो वह लौटकर आ गया महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जिस वस्तु को पाने के बाद आपको पारस भी कूड़ा लगने लगा वह क्या है तब उन्होंने कहा कि उस वस्तु को पाने के लिए इस पारस को नदी में फेंक दो और तब आओ उसने सचमुच उस पारस के बदले में भक्ति का वह पारस पा लिया जो व्यक्ति के जीवन को बदल देता है धन्य कर देता है उसका अभिप्राय यह है कि योग की एकाग्रता जब संसार के भोगों को इतना आनंदमय बना देती है तब वह एकाग्रता अगर ईश्वर से जुड़ जाए जो संकल्प मात्र से जगत के सृष्टि करते हैं तो इतनी दृष्टि आते ही व्यक्ति धन्य हो जाता है